जब तुलसीदास जी क्योंकि खुद ही भक्ता थे खुद ही श्रोता थे खुद ही भगवान की कथा को श्रवण करते थे और खुद ही खूब करते रहते थे अहिल्या का प्रसंग आ गया क्या कहा क्योंकि भावकता में पड़ गए थे स्वामी जी तो कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरी कारण रहित दयाल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 और जहाँ वो कथाओं का असर खत्म हो जाता तो फिर वही कुकर्म में लग जाता है वो कहते ना कि घर में हुई खटपट चल बाबा के मट पर पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पति देव कह रहे अच्छा तुम जाई रही हो सो मैं किया जा रही हो सो महात्मा ने पास जा रही हो सो पर हुआ क्या पत्नी जी से खूब झगड़ा हुआ बस स्टैंड पर गए वो टिंकू तो बिना रहता ही नहीं मेरा तो पुनः लौट कर आ गए पत्नी जी ने पूछ लिया हाँ भाई आप तो महात्मा के पास जा रहे थे छोड़ छाट कर बोले तेरे चक्कर में थोड़ी आया टिंकू के चक्कर में आया टिंकू मेरे बिना सोता नहीं आने वाले वक्त में एक टिंकी भी आ जाती है ये जिसको बोलते मरगट वेरा गया तो गो स्वामी जी कह रहे हैं मरकट वेरा क्या मत लेकर आना मंदर वाला वेरा गया आया और वो बुलबुल की तरह खत्म हो गया इसलिए सटमन कह दिया